दर्शन नामक शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करने जा रहे हैं पाठ के आरंभ में भूमिका के रूप में चार बातें जाननी चाहिए पहले विषय संबंध अधिकारी और प्रयोजन विषय में वह पदार्थ होता है जिसका शास्त्र में वर्णन किया हुआ है शास्त्र यहाँ दर्शन है और इसके अंदर क्या क्या विषय दिए हुए हैं इसको आप एक बार वैसे ही पुस्तक से मूल पुस्तक देख करके जान सकते हैं इसमें चार पाद हैं पहले का नाम है समाधि पाद दूसरे का नाम है साधन पाद तीसरे का नाम है विभूति पाद और चौथे का नाम है कैवल्य तो पूरी पुस्तक चार भागों में विभक्त है उसमें से पहला जो भाग है पहला पाद जो कि समाधि पाद है इस समाधि पाद में समाधि की जो उच्चतम स्थिति होती है यानी जो श्रेष्ठ अवस्था होती है चित्त की उसके जो सर्वश्रेष्ठ साधन होते हैं उसका वर्णन किया हुआ है अर्थात समाधि का जो सर्वश्रेष्ठ हल है वो क्या है स्वरूप प्रतिष्ठा जीवात्मा की जो वास्तविक स्थिति है जो कि सदा से रही है सदा रहने वाली है द्रव्य रूप में उसके भी दो भाग हो जाते हैं एक द्रव्यात्मक रूप में स्थिति होती है सार्वकालिक स्थिति दूसरी अवस्था गुणात्मक होती है द्रव्यात्मक स्थिति स्वाभाविक होगी वो रहती है लेकिन स्वाभाविक स्थितियां पर्याप्त नहीं होती है जीवात्मा की जीवात्मा की नैमितिक स्थितियां ही पर्याप्त होती है स्वाभाविक स्थिति में ईश्वर के साथ इसका व्यापक-व्यापक संबंध होता है लेकिन वैसा संबंध प्रकृति का भी होता है ईश्वर के साथ तो ये दोनों संबंध कोई ज्यादा विशेषता नहीं रखते हैं जैसे जड़ प्रकृति का ईश्वर के साथ संबंध होते हुए भी उसको उससे कोई लाभ नहीं होता है ऐसे ही जीवात्मा का भी योग से भिन्न अवस्था में कैवल्य से भिन्न अवस्था में ईश्वर के सान्निध्य ईश्वर के साथ सानिध्य तो रहता है लेकिन वो प्रकृति से भिन्न नहीं होता है प्रकृति जैसा ही रहता है जैसे प्रलय अवस्था में प्रलय अवस्था में ईश्वर के साथ सानिध्य होते हुए भी इसको कोई उपलब्धि ईश्वर से नहीं होती है यहाँ तक कि इसको अपने स्वरूप का भी नहीं होता है जहाँ तो केवल ईश्वर का सानिध्य होना सामिप्य होना सायुज्य होना चार प्रकार की मुक्ति मानी जाती है बाहर संबंध होना इतना ही पर्याप्त नहीं होता है ईश्वर के आनंद की अनुभूति जिसमें होती है ईश्वर के साथ सानिध्य रहते हुए जिसमें ईश्वर की अनुभूति भी अनिवार्य रूप से हो और दूसरा अन्य ज्ञान विज्ञान भी, भी अन्य पदार्थों का ज्ञान विज्ञान भी, ज्यान भी, ज्यान भी सतत उपलब्ध हो वो, वो अवस्था इसकी चरम अवस्था है वही कैवल्य की अवस्था होती है इसमें जैसे सुखपूर्वक हैं अनुभूति भी कर रहे हैं तो अनुभूति के साथ साथ पृथ्वी का सानिध्य मान लो थोड़ी देर के लिए उपलब्ध है प्रकाश का सानिध्य उपलब्ध है तो ऐसे ही ईश्वर का भी सानिध्य उपलब्ध होना जिसमें ईश्वर का सानिध्य जैसे प्रकाश का सानिध्य हमको है इसका ज्ञान हो रहा है और उसके साथ दूसरे ज्ञान भी ज्ञान भी हो रहे हैं और दूसरे ज्ञान भी ज्ञान के साथ सुख भी है तीनों चीजें है एक साथ संबंध भी है सहयोगी का भी ज्ञान है यानी और जो अन्य ज्ञान विज्ञान होने चाहिए उसका भी ज्ञान है अपने से सामान्य विशेषों का भी ज्ञान है और अंतिम चीज़ है जो सुख यानी तृप्ति तीनों चीज़ें जिसमें होगी वो मुक्ति की अवस्था होती है केवल की अवस्था होती है तो इसकी उपलब्धि जिससे होती है वह योग है वो समाधि की अवस्था तो पहले पाद में उसका ही वर्णन किया हुआ है पहले तीसरे दूसरे सूत्र में आएगा या तीसरे में आएगा तथा दृष्टि स्वरूप तो एक तो पहले पाद में इसका वर्णन है इसका फल जो होता है योग का तो इससे अभी ये अपने आप हो जाएगा कि जिसके करने से ध्यान है आसन प्राणायाम है यम नियम है अन्य जितनी भी क्रियाएं योग के नाम से की जाती है जिनसे ये फल मिलता है उसकी गणना योग में होगी लेकिन जिससे ये फल नहीं संभव है वो योग से बाहर हो। इस प्रकार से सारे अन्य अंगों का भी लेना चाहिए और इसके जो प्रमुख साधन हैं दो हैं अभ्यास और वैराग्य तो जिसमें अभ्यास हो वैराग्य नहीं हो वह भी योग नहीं होगा अभ्यास और वैराग्य का योग बैराग्य योग का अनिवार्य साधन है कोई व्यक्ति केवल भ्यास अभ्यास करता है लेकिन बैराग्य के लिए कोई नहीं है उसको अपेक्षा दिखती है तो उसका योग सिद्ध नहीं माना जाएगा उसको योग की सिद्धि नहीं होगी इस कारण से जिसमें अभ्यास के साथ अभ्यास मतलब ध्यान किसी वस्तु के तत्व की अनुभूति तत्व तो जो भी है उसका स्वरूप उसकी सतत अनुभूति करने कारण करने के लिए जो प्रयास करना है वो अभ्यास कहलाता है स्वरूप को जानते रहने का जो प्रयास है वो अभ्यास है और जो बाधक है यानी जो प्रकृति है इससे सतत हटते जो जाना हट जाना है जो ये वैरागी होता है तो जिसके यानी जिस, जिस योगाभ्यास के साथ साथ ये दोनों साधन चलते यानी जिनकी सिद्धि इन दोनों साधनों से होती है वो योग है शेष योग नहीं है तो आजकल जितने भी मत मतांतर हैं आध्यात्मिक क्षेत्र वाले हैं धार्मिक क्षेत्र वाले हैं सभी के अंतर्गत ध्यान होता है लेकिन उसमें क्या है किसी में वैराग्य नहीं होता है किसी में वैराग्य ही होता है ध्यान नहीं होता है तो वो दोनों ही नहीं हो सकते हैं फिर योग के अंतर्गत नहीं गिने जाएंगे तीसरी बात है इसमें योग का जो अति उत्कृष्ट साधन बताया गया है वो स्वयं ईश्वर है ईश्वर के संबंध से रहित योग नहीं होता है कोई ये चाहेगा कि हम योगाभ्यास करेंगे लेकिन ईश्वर से कोई लेना देना नहीं रखेंगे ये योग नहीं होता है ईश्वर से रहित कोई भी योग नहीं होता है इसलिए वैदिक योगाभ्यास से होता है जिसमें आठ अंग जिसके बताए गए हैं उसमें नियम के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान होता है ध्यान लगाने से पहले आसन लगाने से पहले जो व्यवहार काल उसका होता है उसमें यम नियम के अंतर्गत ईश्वर आता है तो जो भी योगाभ्यास करने वाला है जो योगाभ्यास शुरू करता है उसके लिए यम नियम अनिवार्य होता है बिना यम नियम के योग नहीं होता है उस यम नियम के नियम के अंतर्गत ईश्वर परिधान आता है इसलिए योग का के आरंभ से ही ईश्वर चलता है ईश्वर को नहीं छोड़ा जा सकता है तो अब कितने सारे संप्रदाय वाले या आधुनिक योग सिखाने वाले ये योग सिखाते हैं ध्यान भी सिखाते हैं सब कुछ कराते हैं लेकिन ईश्वर का नाम भूल से भी आने नहीं देते हैं। उनको कहा जाता है कि ईश्वर तो आया नहीं तो कहते हैं अभी नहीं वो तो बहुत ऊँची चीज़ है और वो ऊँची चीज़ अभी नहीं चाहिए लेकिन वो उनको कभी नहीं आता है यानी कि चलो दो साल तक पाँच साल तक ऐसा अभ्यास करो जिसमें ईश्वर नहीं आएगा लेकिन कहीं ना कहीं तो आना चाहिए ईश्वर लेकिन ऐसा कहीं नहीं आता है ईश्वर और कहते रहते हैं कि अभी नहीं बाद में अभी ईश्वर का नाम नहीं लेना है ये भी आदि वाले जो योगाभ्यास कराते हैं ये लोग यही करते हैं ईश्वर को नहीं आने देते और यदि पूछा जाए तो ये कहेंगे वो तो दूर की चीज है अभी उसको नहीं छेड़ना तो अभी लोक में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है ध्यान के क्षेत्र में प्रमाणिक यानी योग जिसको कहते हैं सबसे अधिक विपचना की मान्यता है वही माना जाता है कि ध्यान इसको आता है सबसे अच्छा इसकी ध्यान की पद्धति सबसे अधिक विपशन की मानी जाती अच्छी लेकिन उस पद्धति में ईश्वर नहीं होता है इस कारण से वो वैदिक नहीं है हार्स नहीं है और उसमें नहीं सफलता होने वाली इसलिए वो योग के अंतर्गत नहीं आएगा तो ये सारा का सारा मतलब जो वर्णन है ना योग दर्शन के अंतर्गत है ऐसा इस योग दर्शन में योग का के प्रत्येक अंगों का वर्णन है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें छोड़ दी गई है नहीं इसको छोड़ करके कहीं और से जान लिया जाए योग इसको बिना ही जान लिया जाए ऐसा नहीं होगा योग को जानना है तो योग दर्शन ही पढ़ना चाहिए योग दर्शन यदि पढ़ लेते हैं तो इसके बाद दूसरे की अपेक्षा भी नहीं रहेगी इसके अंदर जितनी बातें बता दी गई है उनसे अतिरिक्त की जरूरत भी नहीं है इसलिए सारा का सारा बल्कि दूसरे जगह जो करवाते हैं वो इसी के किसी किसी अंगों को लेकर कराते हैं बस जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले हैं ये इसका यम नियम का भाग ले लिया उन्होंने अहिंसा आदि को इनको प्रमुख करके चलते हैं वो तो लेते इसी में से सारा नहीं लेते हैं बस ऐसे भी पशन आदि वाले हैं ये क्लेशों के ऊपर रागदेश मोह इनके ऊपर भी विशेष ध्यान देते वो क्लेश के नाम से इसमें आता है रित्तियों के अंदर जितना भी होता है क्लेश है मिथ्याजान है वो उस नाम से यहाँ आता है और इसीलिए उस बाग को वो ले लेते हैं बाकी क्षेत्र में जो अठियोग में करेंगे वो आसन प्राणायाम आधा सारा आता है वो अन्य अंग आते हैं तो इसके अंतर क्या होता है इसकी कुछ अंग लेते हैं इस शेष वो अपने जोड़ देते हैं और अधिक भाग भी दूसरा हो जाता है इसमें से थोड़ा अंश लेते हैं शेष अंश दूसरे का कर लेकर के मिला देते हैं वो तो इस कारण से क्या होगा वो सफलता नहीं मिलेगी अंतता ऋषियों से वो चीज़ें दूर चली जाती है और अंत में वो ईश्वर के विरोधी बन जाते हैं ईश्वर की उपेक्षा हो जाती है तो इस कारण से योग दर्शन आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आप इस प्रकार से ध्यान रखें कि आपके सामने कल कोई स्थिति नहीं आने पाए कि ये तो रह गया है हमारा मैं योग दर्शन पढ़ लिया हूँ तो अब फिर भी, भी पचना में जाने की स्थिति रह जाती हो ब्रह्मा कुमारी में जाने की रह जाती हो तो समझना आप नहीं समझ पा रहे हैं योगदर्शन को योगदर्शन यदि समझ में आ गया तो वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी कहने का मतलब है जब भी कोई बात होगी चर्चा होगी वो जो चीज़ बता रहे होंगे आपको पता लग जाएगा कि ये तो इसमें है इससे बाहर को नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने का इस प्रकार की मतलब बुद्धि होनी चाहिए इतनी व्यापक रूप से इसको पढ़ें इतनी व्यापक रूप से समझें कल को कोई भी बार जितने सम्प्रदाय चल रहे हैं उनकी बातों को सुनकर के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने समय इसमें खांखा लगा दिया इससे अच्छा तो इसको हम कर लेते या इसमें और कुछ जोड़ना चाहिए जोड़ने की भी बुद्धि यदि बन रही है तो आप समझे कि ऋषियों के जो अभिप्राय हैं वो अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं इसमें जोड़ने की भी कोई अपेक्षा नहीं है अपने आप में ये पर्याप्त होता है इसके जो सहायक रूप में हैं दूसरे जो हैं वो अन्य दर्शन हैं सांख्य जैसे योग दर्शन का जो पूरक माना जाता है वो सांख्य होता है योग दर्शन में केवल विधि विधि बताई गई क्रिया स्वरूप कैसे इसको करना चाहिए लेकिन होना क्या है फल जो आएगा वो क्या आएगा वो सारा सांख्य में होता है यह सांख्य में जो कुछ भी बताया गया है योग में केवल उसकी उपलब्धि कैसे होगी ये बताया गया है तो इस कारण से दोनों मिलकर एक पूरक शास्त्र होते हैं योग दर्शन से अगर सारा नहीं हो पा रहा है समाधान जिज्ञासा बच रही है तो उसकी पूर्ति के लिए सांख्य देख ले दोनों मिलके फिर क्या होगा इसको पूरा करा देगा यानी उपलब्धि नाम की जो भी चीज़ होती है आध्यात्मिक क्षेत्र में या विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में वो सब सांख्य में वर्णन है या जितना वर्णन सांख्य में है उससे अतिरिक्त कोई उपलब्धि नहीं होती है ऐसे कह लीजिए इसको तो इससे आपको जो करना है कभी ये नहीं हो लगे इसमें करने का क्या है क्योंकि ये बताएगा भी अधिकतम क्रिया भाग को बताएगा लेकिन क्रिया भाग उस चीज के लिए होगी होगा जो सांख्य में वर्णन आ गया प्रकृति पुरुष का जो भेद है प्रकृति और पुरुष यही उपलब्धि होती है और कुछ नहीं होती है तो ये दोनों मिलकर के इस शास्त्र को यानी इस विषय को पूरे कर देते हैं उसमें अब है बुद्धि फिर भी नहीं चल रही है मान लो तो उसके लिए फिर न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया है न्याय की प्रक्रिया से बुद्धि खुल जाती है यानी निर्दन आदि की जो प्रक्रिया होती है ध्यान में प्रगति करने के लिए न्याय विद्या आनी चाहिए यो योगा योगाभ्यास किया जाता है केवल योग में जितना पढ़ा हुआ है उतने से नहीं होता है योग्य व्यक्ति के लिए है जो योग्य व्यक्ति होता है विवेक वैरागी होता है विवेक वैरागी न्याय विद्या से रहित नहीं होता पदार्थ की विवेचन की विद्या उसको आनी चाहिए तो अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए ये है कि अगर वो दोनों पढ़ लेते हैं न्यायशिष पढ़ लेते हैं तो और अपेक्षा नहीं रहेगी तो एक प्रकार से जितने भी उपांग हैं जो उतने से फिर और कहीं जाने की अपेक्षा नहीं रहती है तो फिर भी इस शास्त्र में जो पढ़ने का है वो विशेष रूप से इस रूप में पढ़ना है कि हमें करना कैसे है करना क्या होता है कहाँ पर ये काम होते हैं ये इसमें वर्णन है तो पहले पाद में बताया गया है कि बहुत उच्च स्तर का जो योगाभ्यास होता है उसके लिए इसमें योग का उपदेश है यानी पहले पाद में योग का पूरा उपदेश है जितना योग होता है वो पहले पाद में बता दिया गया है लेकिन अधिकारी भेद से यानी जिसका चित इतना विशुद्ध नहीं है जिसको ज्ञान विज्ञान इतना अधिक पकड़ने की सामर्थ नहीं है तो उसके लिए फिर से अब बताया कि अब चलो आगे दूसरा पाद, यानी व्यवहारिक रूप में फिर वापस आकर के यहाँ से ध्यान दो तो उसके लिए अब हम नियम आदि का फिर से अनुष्ठान विशेष बताया इनको करते रहो फिर विषय सारा वर्णन कर दिया ये प्रकृति है जीवात्मा है पुरुष है ये, ये बुद्धि है तो उसको फिर जनाने के लिए दूसरे पाद में सारा वर्णन कर दिया है तो ये ऋषियों की परंपरा होती है इसमें एक बात ये भी जानने की इससे जात होता है कि पहले स्थान उत्कृष्टता को दी जाती है जो उत्तम साधन होते हैं पहले उत, उसको प्राथमिकता दी जाती है पहले वही काम करने के होते वो नहीं होगा तो फिर अब उसके नीचे वाला करेंगे यानी जन्म लेते ही व्यक्ति का सबसे पहला काम यह होता है कि वो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करे जन्मते ही लेकिन उसे नहीं हो पाएगी इस प्राप्ति तो अब कि वो फिर दूसरे काम करे हो वो नहीं होगा तो यानी विवेक वैराग्य से युक्त होना ये जीवन की प्राथमिकता है सन्यासी होना जीवन की प्राथमिकता है पहले सबसे सन्यासी बनने का करना चाहिए प्रयास लेकिन उतने नहीं बन संस्कार हो रहे हैं उतनी स्थिति नहीं बन रही है तो अब आएगी कि फिर गिरस्त में जाए हो, संसार को फिर से वो देखे परीक्षण करे वहाँ जाकर के पहले संसार में जाने का नहीं करना चाहिए यानी यहाँ नहीं हो पाएगा उसके लिए विधान है फिर वो जाए संसार में जो यहाँ नहीं हो सक रह सकता नहीं तो प्राथमिकता देनी चाहिए कि नहीं जाए यानी उत्तम जो आश्रम होगा वो संन्यास आश्रम उत्तम है पहले वही करने का प्रयास करना चाहिए लेकिन वो नहीं होता है तो फिर अब दूसरे का होगा तो ऐसे जैसे आश्रमों की प्राथमिकता है वैसे उद्देश्य वैसे यहाँ साधनों को इसलिए बता दिया पहले वाला उत्तम साधन का प्रयोग करो लेकिन इसे नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरे में जाओ इस कारण से एक ही चीज़ को चार जगह बता दिया फिर नहीं तो अपने आप में पहला पाठ पर्याप्त है तो पहले पाठ में एक तो समाधि है समाधि के लक्षण हैं समाधि के प्रकार हैं समाधि के साधन हैं और समाधि की प्राप्ति में योगाभ्यास की प्राप्ति में क्या क्या बाधक हैं बाधाएँ आती हैं उसका इसी में वर्णन है दूसरे पाद में बाधकों का वर्णन नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि दूसरे पाद वाले को बाधक होते ही नहीं हैं निकम स्तर वालों के सामने बाधा नहीं आती ऐसा नहीं है ये फिर वहाँ लागू हो जाएंगे यही चीज़ें वहाँ भी रहेंगी अधिक मात्रा में रहेगी वहाँ समझ में नहीं आएगा उसको बाधाएँ भी तो ऐसे फिर से यानी आपस में फिर लगा लेना चाहिए तो दूसरे पाद में जब वो करने लगेगा व्यक्ति अब उसके सामने कि आंतरिक स्थितियाँ उत्कृष्ट होने लगेगी तो उसमें अब अब कहाँ कहाँ हो फंसेगा जाके तो उसको फंसने से निकालने के लिए नहीं विभूति पाद में संकेत कर दिया कि ये ये स्थितियाँ चित्त की उत्कृष्ट स्थितियाँ आएंगी यानी ये विभूतियाँ उसको उपलब्ध तो उस ये दिपि वो सीधे सीधे सबके सामने सभी सब नहीं आएंगी लेकिन उनमें से कोई न कोई सामने आएंगी लेकिन उसके लिए कहा तदवैराग्यापी उन विभूतियों से भी वैराग्य अनिवार्य होने पर ही फिर क्या होती है केवल स्थिति आती है मुक्ति होती है ऐसा नहीं होगी योग व्यास ठीक ठाक चल रहा हो और विभूतियों की स्थितियाँ आने लग जाए तो उसी में फिर लग जाए ये नहीं है आएंगी विभूतियाँ नहीं आती है तो कोई बात नहीं जरूरी नहीं है वो लेकिन आ जाती है तो भी उसमें लग जाना जरूरी नहीं है उसको भी छोड़ना है छोड़ने की चीज़ वो भी होती है इस कारण से तीसरे पाद में फिर विभूतियों का वर्णन कर दिया गया चौथे पाद में केवल चित की के जो स्थिति अंतिम स्थिति क्या होनी चाहिए कैसी समाधि के अंतर्गत जाने पर संस्कारों का दग्ध बीज कैसे होगा केवल चित प्रमुख हो जाता है उसमें और आंतरिक रूप में ही अभ्यास करने से वो स्थिति सामने आती है तो उसका वर्णन चौथे पाद में कर दिया गया है लेकिन वो अंतर्निहित है पहले पाद में जो समाधि है उसमें जो स्थिति आएगी वही वहाँ भी होगी यहाँ संक्षेप से करके छोड़ दिया फिर वहाँ पर केवल उसको ही विस्तार कर दिया है तो इसी रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे तो पहला ये है विषय योगदर्शन के अंतर्गत ये ये विषय होते हैं समाधि के लक्षण हैं समाधि के प्रकार हैं समाधि के साधन हैं समाधि की क्या व्याधाएँ होती है उसका वर्णन है और समाधि का फल क्या होगा ईश्वर परिधान की जो आवश्यकता होती है समाधि की सिद्धि किससे होती है उसका वर्णन कर दिया गया है ऐसे समाधि के स्वरूप का वर्णन किया हुआ है तो ये सारे के सारे जो विषय हैं ये विषय के अंतर्गत आते हैं विषय तो और उसके बाद दूसरा है संबंध संबंध संबंध का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ के रहना तो संबंध यहाँ एक है कि आपका इस पुस्तक के साथ संबंध होना चाहिए आप क्या हैं योगी और ये पुस्तक क्या है जो इन दोनों में संबंध होना चाहिए यानी कि मैं इस पुस्तक का ग्रहण करने वाला हूँ आपस में ऐसा संबंध बनना चाहिए संबंध के बिना हुआ कि इससे मुझे क्या इसमें क्या जो दिया हुआ है सुन लेना है और क्या इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है बस उसमें है क्या एक बार देखना था मुझे पढ़ने का ये भी होता है एक परीक्षा देनी है या उसमें जान लेना है कि उसमें क्या है कथा सुनाने के लिए दूसरे को काम आएगा तो ये वास्तविक अध्ययन का अर्थ नहीं है अध्येता का विषय के साथ संबंध होना चाहिए क्योंकि संबंध के अभाव में व्यवहार नहीं होता है कोई पिता है कोई भाई है कोई गुरु होता है कोई मित्र होता है सभी के सभी मनुष्य होते हैं लेकिन सभी के साथ व्यवहार समान नहीं होता है ना एक बस में रेल में यात्रा में सारे मनुष्य होते हैं बैठे हुए लेकिन उनके साथ वो व्यवहार नहीं करते जो हम घर वाले के साथ करते हैं, हैं तो दोनों बराबर ही तो अंतर अब क्या होता है संबंध का अंतर होता है पिता भी होता है और पिता के मित्र भी होते हैं दोनों ही जैसे होते हैं फिर भी दोनों के प्रति हमारा जो व्यवहार होता है एक नहीं होता है हो सकता है पिता का मित्र बहुत बड़ा विद्वान हो प्रोफेसर होगा और अपने पिताजी हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं हो लेकिन पैर छूना होगा तो किसका छुएंगे पहले अपने पिता का छुएंगे उसका नहीं छुएंगे उसका ना छुए तो भी चलेगा इन अपने पिता का नहीं छुएंगे तो नहीं चलेगा अनपढ़ होने पर भी सम्मान देना होगा उनको पढ़ने पर भी सम्मान जरूरी नहीं है अगर उनसे हमें कुछ लेना होगा अध्ययन विद्या लेनी होगी तो फिर हम देंगे उसको गुरु तो बनाएंगे तब हम सम्मान दे देंगे से नहीं देंगे तो ये कब हो रहा है संबंध के कारण हो रहा है तो ऐसे ही आप यदि योग योगाभ्यास करना चाहते हैं तो उस योग का ये प्रकाशक है ये आप जो कुछ करना चाह रहे हैं वो इसमें है इससे आपको लेना है तो इस संबंध के कारण क्या होगा फिर आपके अंदर ये अपने आप ही हो जाएगा कि यदि मैं ये ज्ञान ले रहा हूं तो मुझे इस ज्ञान को व्यवहार में भी लाना है पुस्तक में भी जो ज्ञान दिया हुआ है वो हमारे व्यवहार का विषय है इस कारण से पुस्तक से अब लेना देना हो गया इस संबंध को लेकर के यदि पुस्तक पढ़ेंगे तो विद्या अधिक आएगी इस संबंध के बिना यदि अध्ययन करते हैं तो विद्या कम से कम आएगी इस कारण से शास्त्र के साथ अध्ययता का संबंध भी रखना होता है और वो बनाना पड़ेगा यानी संकल्प करना पड़ेगा अब मैं इस पुस्तक को पढ़ने जा रहा हूँ तो इस पुस्तक को मुझे आचरण में लाना है तो ये दोनों का संबंध हो जाता है इस पुस्तक को मुझे आचरण में लाना है ये अधिकारी हो गया संबंध में हो गया कि एक अध्येता है एक ज्ञान है अध्ययन है अध्ययन और अध्येता के बीच में संबंध होता है शास्त्र और पाट पट अध्येता शास्त्र इन दोनों के बीच में संबंध होता है अब इससे जैसे होगा ना कि ये वेद है पुस्तक है अब उसका भाष्य करने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए अब कई जगह ऐसा होता है एक वर्णन आता है कि कोई अंग्रेज विद्वान था वो वेद भाष्य कर रहा था तो उसकी गुरु ने और वो सिगरेट पीता था और अपना लिखता भी था हाँ तो उसको उसके गुरु ने डांट दिया भाई तुम वेद के वास्य कर रहे हो तो उस समय सिगरेट नहीं पी सकते हो बाद में तुम्हें पीना होगा तो पी लेना लेकिन उस समय तुम नहीं पी सकते हो क्योंकि ये पवित्र ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ है तो इसके लिए तुम्हें उसके अनुसार बनना होगा तो ये क्या हो गया यानी शास्त्र के साथ उसने अपने को जोड़ा कि मुझे इसके अनुकूल होना चाहिए संबंध बनते ही झट हम उसके अनुकूल होते हैं पिता कहने से क्या होगा अब हम उसके पुत्र हैं संबंध आते ही वो अपनी स्थिति हो जाएगी गुरु मान रहे हैं तो शिष्य जैसे चलना है मित्र मान रहे हैं तो योगी जैसे चलना है ये अपने आप हो जाता है ऐसे ही शास्त्र यदि मान रहे हैं कि ये हमारे लिए शास्त्र है तो अब यह होगा कि हमें इसके अनुसार चलना है इसमें जो भी विधि विधान है हमें स्वीकार है तो ऐसा संबंध बनाना होता है शास्त्र के साथ तब तो वो विद्या पूरी आ जाती है नहीं बनाते हैं तो विद्या पूरी नहीं आती एक तो ये संबंध है दूसरा संबंध होता है प्रतिपादक को प्रतिपाद्य शास्त्र जो होता है अपने विषय का प्रतिपादक होता है और उसमें जो विषय होता है वो उसका प्रतिपाद्य होता है ये भी आपस में संबंध जानने पड़ते हैं अध्ययता को इन दोनों के बीच में क्या संबंध है यानी योग दर्शन किस चीज़ को बताएगा अब अष्टाध्याय कोई भी ज्ञान ढूंढता है इसमें कंप्यूटर की विद्या है और ये है ये है तो वस्तुता तो ऐसा नहीं है अष्टाध्यायी का जो लेखक है उसने शब्द शास्त्र को लिखा हुआ है उसने उसमें कंप्यूटर विज्ञान उसने नहीं लिखा है वो नहीं कम्प्यूटर विज्ञान के साथ अष्टाध्यायी का संबंध नहीं है उसका प्रतिपाद्य विषय नहीं है वो वो अतिरिक्त विषय है ठीक है उसके साथ मिल जाएगा उसके जो नियम होते हैं वो कंप्यूटर में काम करते हैं लेकिन कंप्यूटर की दृष्टि से लेखक ने नहीं लिखा है उसको आकांक्षा योग्यता औसत्य और तात्पर्य वक्ता का क्या होता है किसी विषय में आकांक्षा होती है वो कहना चाहता है इस चीज़ को इसलिए वही अभिप्राय फिर लेना पड़ता है श्रोता ऐसे ही किसी भी शास्त्र के जो होते हैं उसके अपने नियत विषय होते हैं योग दर्शन पढ़ करके आप व्यापार करना चाहेंगे तो आपने योग दर्शन का प्रतिपाद विषय नहीं समझा है ये दूसरे काम के लिए नहीं धंधा चलाने के लिए नहीं है योग दर्शन। इसका विषय धंधा नहीं है इसका विषय आत्मज्ञान कराना ही है धंधा चलाना हो तो किसी दूसरे विषय को पढ़ लो उसके लिए अर्थशास्त्र होता है धंधा चलाने के लिए अर्थशास्त्र होता है योगदर्शन नहीं होता है तो ये इसी नहीं होता है क्योंकि ये नियम होता है एक प्रतिपादक और एक प्रतिपाद्य तो ये जानना पड़ता है कि किस विषय का प्रतिपाद्य कौन सा है ये कौन सा प्रतिपादक है किसका प्रतिपादन कर रहा है क्या इसका प्रतिपाद्य है ये भी जानना होता है तो योग दर्शन का जो प्रतिपाद्य विषय होता है वो योग है योग अभ्यास है यम नियम आदि जो अनुष्ठान है ये इसका प्रतिपाद्य विषय है और इन चीज़ों का प्रतिपादक योग है यानी इसके बारे में अगर आपको जानना है योग क्या चीज़ है अगर जानना है तो आप दूसरी जगह नहीं जाएंगे इतिहास नहीं खोलेंगे इसको इसमें योग क्या चीज़ होती है रामायण खोल दो महाभारत खोल लो गीता जाके पढ़ने लग जाओ योग क्या है गीता का प्रतिपादी विषय योग नहीं है वो महाभारत का एक अंश है महाभारत का वर्णन का प्रतिपादी विषय उनके चरित्र का वर्णन करना है उसमें से कुछ ही भाग जिसके अनुकूल में उतनी बताएगा ना वो सांगो नहीं बता पाएगा हर विषय जो भी ग्रंथ बनता है उसके अपने विषय नियत हो जाएंगे तो विषयांतर को तो थोड़ा ही लेगा ना वो पूरा नहीं लेगा नहीं लेने से वो फिर पूरा पूरा नहीं हो सकता है विषय तो इस कारण से सभी ग्रंथों के भी अपने प्रतिपाद्य विषय नियत होते वो तो कौन सा है ये पता हो तो दूसरे में फिर नहीं जाना होगा दूसरे से काम नहीं चलाएँगे फिर अन्यथा यानी आधी अधूरी चीज़ें आएंगी योग को अगर इतिहास में ढूंढने लग जाएंगे यज्ञ की पुस्तक में ढूंढने लग जाएंगे तो फिर उससे मुख्य विषय नहीं आएगा तो इस कारण से ये भी जानना होता है कि प्रतिपाद्य यानी विद्या का ग्रंथ के साथ प्रतिपाद और प्रतिपादक संबंध होता है दोनों को जानना होता है तो योग ये प्रतिपादक है योग दर्शन योगाभ्यास योग इसका प्रतिपाद्य विषय है ये भी जानने का होता है तीसरी चीज़ है विषय संबंध और अधिकारी अधिकारी उसको कहते हैं जिसके अंदर योग्यता और जिज्ञासा दो चीज़ें होती है वो अधिकारी कहलाता है जिसमें ये दोनों चीज़ें नहीं है वो अधिकारी नहीं होता है एक बालक होता है वो राजा बनने राजा नहीं हो सकता है राजा बनने का अधिकारी नहीं होगा उसमें जिज्ञासा तो है कि मैं गद्दी प्राप्त कर लूँ लेकिन उसमें बल नहीं है निबाधकों को हटा नहीं सकता साधनों का संग्रह नहीं कर सकता एक अंधे व्यक्ति को किसी फूल का वर्णन करने के लिए नहीं दिया जा सकता वो उसका अधिकारी नहीं होगा क्योंकि तो वो वर्णन कैसे करेगा वो देख ही नहीं सकता उसको तो ऐसे ही नहीं जिसके अंदर साधनों को संग्रह करने की बाधकों को हटाने की शक्ति और ऐसा मैं करूं ये जिज्ञासा, इच्छा ये तीन चीज़ें जिसमें होती है या दो चीज़ें जिसमें होती है वो अधिकारी होता है उस विषय का इसमें दो में से एक यानी बल तो है उसको ये मैं काम कर लूँ लेकिन इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री किसी को बनने की है उसको बहुमत भी प्राप्त है लोग चाह भी रहेंगे तुम खड़े हो जाओ तुमको वोट देंगे जिता देंगे वो इतना प्रभावशाली भी सब कुछ है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है उन्हें इस काम को नहीं करना चाहता तो अब वो अधिकारी नहीं है प्रधानमंत्री बनने का किसी को पढ़ाना आता है वो विद्या जानता है और पढ़ने वाले भी तैयार हैं लेकिन वो कहता है मेरी इच्छा नहीं पढ़ाने में नहीं पढ़ाता अब वो अधिकारी नहीं है सामर्थ्य के होने के साथ साथ उसकी इच्छा भी होनी चाहिए अपनी नहीं तो वो पूरा काम ठीक से नहीं करेगा जैसे वो आधा अधूरा करके इधर उधर कर देगा हो तो इस कारण से अपनी भी इच्छा होनी चाहिए और लेकिन केवल किसी की इच्छा ही होती है मेरे पास धन हो जाए लेकिन वो काम नहीं करता है काम नहीं हो सकता उससे तो उस उस अवस्था में भी वो अधिकारी नहीं बनेगा दोनों चीज़ें होनी चाहिए तो अधिकारी ना वो होता है यानी कि जो व्यक्ति योगाभ्यास करना चाहता है जिसको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है और यम नियम आदि का जो है पालन उसको करने में समर्थ है एक बीमार आदमी उसकी बुद्धि नहीं चलती पागल सादा है वो योग का अधिकारी नहीं हो सकता है विषयों में राग रखता है दिन रात वो धंधा करना चाहता है बुद्धिमान तो है लेकिन वो धंधा नहीं छोड़ना चाहता है तो वो योग का अधिकारी अब नहीं होगा तो ऐसे यहाँ पर भी अधिकारी भी देखना होता है कि हर कोई हर शास्त्र में पारंगत नहीं होगा हर शास्त्र का वो अधिकारी नहीं होगा क्योंकि सभी की सभी विषयों में रुचि नहीं होती है और सभी विषयों के अनुकूल क्षमता नहीं होती है तो जिस विषय में क्षमता हो रुचि हो वो उस विषय का अधिकारी है इस कारण से पहले अधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए योगाभ्यास यानी योग दर्शन पढ़ने के अधिकारी आप तब हैं जब आपकी इच्छा है कि मैं योगाभ्यास करूं योगी बनूं। ये पहले संकल्प या इच्छा होनी चाहिए फिर आप इसके लिए जो भी नियम का अनुष्ठान करना होगा तपस्या करनी होगी साधना करनी होगी वो सब स्वीकार है वो करेंगे भी इसके विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे तो अब आप इस विद्या को प्राप्त करने के अधिकारी हैं शास्त्र को पढ़ने के आप अधिकारी ये अधिकारी से समझना चाहिए अधिकारी भी बनना पड़ता है यानी बिना अधिकारी मिन उपलब्धि नहीं होगी लब्धि के साथ अधिकार का संबंध होता है चौथी चीज है प्रयोजन ये हर समय पता काम को आरंभ करने से पहले पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए यानी इससे ये होगा दिल्ली जाना है आपको तो बंबई वाली गाड़ी पकड़ते समय उसी समय देखना होगा कहाँ जाएगी ये चढ़ते समय पहले ही पता लगाना पड़ेगा ये गाड़ी कहाँ जा रही है बैठ जाएंगे बैठ जाने थोड़ी दूर जाने के बाद पता लगा ये तो नहीं जाएगी दिल्ली वो तो अब क्या होगा जो जाने वाली गाड़ी होगी वो तो चली जाएगी फिर वापस आते आते निरर्थक समय जाएगा शक्ति जाएगी साधन का दुरुपयोग हो जाएगा इस कारण से कार्य आरम्भ करने से पहले ही इससे प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं ये कर लेनी चाहिए निश्चित या इस प्रयोजन के लिए मुझे ये कार्य करना है ये दोनों में संगति हो जानी चाहिए तो योगाभ्यास का या योग दर्शन के पढ़ने का जो प्रयोजन है अपने क्लेश को नष्ट करना संसार का प्रकृति से यानी परित्याग होना और ईश्वर की उपलब्धि होनी ये प्रयोजन है इसके प्रयोजन प्रकृषि युज्यते अनेन इति प्रयोजनम उत्कृष्टता के साथ जिससे संबद्ध होया जाता है वो उसका प्रयोजन होता है यानी जो चाह होती है या फल कह लीजिए कर्म का जो फल होता है वो उसका प्रयोजन होता है योग व्यास कर्म करने से ये फल मिलेगा वो इसका प्रयोजन है कैवल्य प्रतिष्ठा या स्वरूप प्रतिष्ठा जो है वो इसका प्रयोजन है जो फल जिसको कह रहे हैं वो हमें चाहिए ये अपने को पता लगना चाहिए लेकिन वो नहीं चाहिए फिर कर रहे हैं तो यही होगा ढोना फिर ढोने वाली बात आ जाएगी अनमनस्कता रहेगी इच्छा नहीं होगी इस कार्य को नहीं करेंगे जैसे तैसे आधे अधूरे कर लेंगे तो ये भी दिखना चाहिए कि हमारा ये प्रयोजन है अगर ऐसा दिख जाता है प्रयोजन तो बिना प्रमाद के आप इसको कर लेंगे किसी को डांटने की बताने की बार बार ये नहीं रहेगी अपेक्षा स्वतः आप लग जाएंगे वो इसीलिए होता है ये अपने प्रयोजन जब दिखता है तो व्यवहार उसके अनुकूल ही होता है प्रयोजन नहीं दिखता है तो व्यवहार उसके अनुकूल नहीं हो पाता है ये मानसिक विचलन सी स्थिति होती है इस कारण से प्रयोजन भी पता होना चाहिए इस शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन हमारा योगी होना है ईश्वर की प्राप्ति है संसार से विरक्ति है तो ये इसके मूल उद्देश्य होते हैं चारों बातों को पहले ध्यान में रख करके आगे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए तो आज रखते हैं इति ओम, ओम।